नारायण नारायण आज का विषय है उत्सव में भगवान के प्रति प्रेम ही मुख्य है उत्सव में तुम्हें बहुत परिश्रम करने पड़े विवाह में सच्चे विवाह विधि के लिए अर्थात अंतरपट डालकर सप्तपदी होने तक थोड़ा ही समय लगता है किंतु इस संस्कार का महत्व और गंभीरता मन पर अंकित हो इसलिए चार दिन लगातार बहुत समारोह किए जाते हैं उसी प्रकार उत्सव में भगवान के प्रति प्रेम मुख्य है शेष आनंद और उत्साह उसके लिए पोषण के रूप में हो हमारा प्रत्येक तो त्योह त्यौहार हमें भगवान का स्मरण करा देने के लिए है देव देवताओं के उत्सव भी भगवान के प्रति प्रेम बढ़े इसलिए होते हैं दीपावली में पटाखे फोड़ना मीठा खाना नाश्ता करना आदि बातें पिछला दुख भुलाए जाने के लिए होती हैं क्या उत्सव क्या त्योहार क्या धार्मिक विधि क्या तीर्थ स्थान जाकर पूजा पाठ करना आदि सब कार्य भगवान का प्रेम प्राप्त हो इसलिए किए जाते हैं यही सब बातों का मुख्य हेतु होता है हमारे द्वारा होने वाली प्रत्येक बात भगवान की कृपा से हो रही है यह भावना निर्माण होनी चाहिए परिणामतः हमारी हवस कम होकर भगवान के प्रति प्रेम निर्माण होगा भगवान के प्रति प्रेम पैदा होने के लिए उसके प्रति हमारा जो भय है वह कम होना चाहिए हम कहते हैं कि हमारा भूत प्रेत में विश्वास नहीं है किंतु किसी ने किसी को टोटका किया हो या भूत ने पछाड़ा हो तो हमें डर लगता है जो डर हमें भूत के बारे में लगता है वही डर हमें भगवान के बारे में लगता हो तो उसके बारे में प्रेम कैसे पैदा होगा अतः पहले भगवान के प्रति जो डर है वह हटाओ भगवान कभी किसी का अहित नहीं करेंगे इसमें विश्वास रखो। भगवान दया का सागर है। क्या कभी माता के मन में अपने बालक को दुख हो, हो, पीड़ा ऐसी भावना पैदा होगी? हम उसे लगन से, भाव से भाव पुकारते ही नहीं बस यही हमसे भूल होती है अब तुम गोंदवले में आ ही गए हो तो राम के पास जाकर बैठो और एक ही बात मांगो राम तेरा प्रेम हमें दे तुम विश्वास करो कि जो तुम मांगोगे वह तुम्हें अवश्य देगा वह तो इसीलिए यहाँ खड़ा है राम की भक्ति करने से आपको कल्पना नहीं इतनी आपकी गृहस्थी नहीं होगी किसी भी हालत में नाम स्मरण करना मत छोड़ो उसके नाम स्मरण से ही उसका सहवास मिलेगा और उसके बारे में प्रेम पैदा होगा नाम भगवान के लिए अत्यंत निकट की भावना है इस नाम की तुम संगति करो उसका निरंतर सहवास रखो उसकी अपने प्राण से भी अधिक रक्षा करो फिर यही नाम तुम्हें सीधे भगवान के पास पहुंचा देगा जहां राम वहां नाम और जहां नाम वहां राम है तुम सचमुच नाम स्मरण में लीन होकर स्वयं को भूल जाओ फिर देखो राम तुम्हारे सामने खड़ा ही है नारायण नारायण